आध्यात्मराण अयोध्याकांड सर्ग दो स्थितवत्सितांगी पति प्राण परीपया ततो हत्वा चुरा सर्वान् ददर्शत्वा तामरिंदमह और हे कृष्णाक्षी पति की प्राण रक्षा के लिए तुम बहुत देर तक इसी स्थिति में रही तदनंतर समस्त दैत्यों को मार चुकने पर शत्रुमन महाराज दशरथ ने तुम्हें देखा आश्चर्यम परम देभे तामलिंग मुदान्वित मनति स्वयत्ते मनसी तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता से तुम्हें गले लगा कर वे बोले मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो वरद्वयम् वड़ेश्वर एवं राजा वय त्वक्तो वरदो राज दत्तम वरद्वयम इस समय तुम दो वर मांग सकती हो राजा के इस प्रकार कहने पर तुमने कहा राजन यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे दो वर देना चाहते हैं यदा तो हे अनग मेरी यह धरोहर बहुत समय तक आप ही रखिए जिस समय इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों वर मुझे देर दीजिएगा तथे तुक्त स्वयं राजा मंदिर व्रज सुब्रते तत्तृतम मैया पूर्व इदानी तब राजा ने बहुत अच्छा कहकर तुमसे कहा हे सुब्रते अब घर चलो महारानी जी यह संपूर्ण वृत्तांत पहले तुम्हें से मैंने सुना था इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है अतः शीघ्र प्रवेश क्रोधागारमानन्विता सर्वाभरणत विक्रिय चूमा वे वशा तुष्णीमातिष्टिनी अतः हे भामिनी, अब तुम शीघ्र ही रोजपूर्वक को भवन में जाओ और अपने समस्त आभूषण उतार कर इधर उधर बिखेर दो तथा जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अभिष्ट कार्य करने को तत्पर न हो तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहो